महाभारत पर्व आश्वेधिपर्व एकदशोध्याय श्रीकृष्ण का को इंद्र द्वारा इंद्रद्वारा शरीरस्थवृत्तासुर का संहार करने का इतिहास सुनाकर समझाना कर समझा व समत तस्वेनाद्दुतकर्मण वासुदेव महातेजा महातेजाततो वचनम आददे वैश्व पाज कहते जन्मे जय अद्भुतकर्मा वेद व्यास जी ने युधिषि से इस प्रकार कहा तब महातेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण कुछ कहने को उद्यत हुए तम नृपन निहत ज्ञातिवुत इवादित्यम साधूम इव पावक निर्विण मनस पाथम ज्ञावा से से के मारे जाने से का मन शोक से दीन एवं व्याकुल हो रहा था। वे सुतम ग्रस्त सूर्य और धूम युक्त अग्नि के समान निश्चेज निस्तेज हो गए थे विशेषतः उनका मन राज्य की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो गया था यह सब जानकर विष्णुवंश भूषण श्री कृष्ण कुंती कुमार धर्मपुत्र युधिटि को आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया वासुदेव वाच सर्वं मृत्यु पदम आर्जव ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञान विषय किम प्रलाप करिय भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है इस बात को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान का विषय है इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है वह प्रलाप है भला वह किसी का क्या उपकार करेगा नैवते निष्ठितम कर्म नैवते शत्रुता कथम शत्रुम शरीर आत्माह आपने अपने कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं किया आपने अभी तक शत्रुओं पर विजय भी नहीं पाई आपका शत्रु तो आपके शरीर के भीतर ही बैठा हुआ है आप अपने शत्रु को क्यों नहीं पहचानते हैं अत्रते अत्री यथा धर्मम यथा सुत इंद्र से यह मैं आपके समक्ष धर्म के अनुसार एक वृत्तांत जैसा सुन रहा सुना रहा हूँ सुन रखा है वैसा ही बता रहा हूँ पूर्व काल में वृत्तासुर के साथ इंद्र का जैसा युद्ध हुआ था वही प्रसंग सुना रहा हूँ मित्रेण पृथ्वी व्याप्ता पुरा किल दृष्टवा स पृथ्वी गंधे धराभरण दुर्गंधो शतक्रतुचुकोपात गंध से हृत नरेश्वर कहते हैं प्राचीन काल में वृत्तासुर ने समुची पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया था इंद्र ने देखा वृत्तासुर ने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और गंध के विषय का भी अपहरण कर लिया और इस प्रकार पृथ्वी का अपहरण करने से सब सबोर दुर्गंध का प्रसार हो गया है तब गंध के विषय का अपहरण होने से सतक्रतु इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ वृत्त सततः क्रुद्धो घोरम वज्रम अवासत सबद्यमो वज्रेण सुभृशम भूरी तेजसा विवेश सहसा जग्राह विषय ततः तत्पश्चात उन्होंने कुपितो हो वृत्तासुर के ऊपर घोर भद्र का प्रहार किया महातेजस्वी भद्र थे अत्यंत आहत हो वह असुर सहसा जल में जा घुसा और उसके विषय भूत रस को ग्रहण करने लगा अब अबसो वृत्त गृहता शतक्रतुर क्रुद्ध त्र तत्र अवास यत जब जल पर भी वृत्तासुर का अधिकार तथा रथ रूपी विजय का अपहरण हो गया तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए इंद्र ने वहाँ भी उस पर वज्र का प्रहार किया सवध्य महान तस्मितेजसा विभेश सहता ज्योतिर जता जल में अमित तेजस्वी वज्र की मार खाकर वृत्तासुर सहसा तेज तत्व में घुस गया और उसके विषय को ग्रहण करने लगा जापतेजो ते मित्रेण रूपे तेरते शतक क्रतु अति क्रोध तत्र वज्रम असत मृत सुर के द्वारा तेज पर भी अधिकार कर लिया गया और उसके रूप नामक विषय का अपहरण हो गया यह जानकर शतक के क्रोध की सीमा न रह गई उन्होंने वहाँ भी वृत्तासुर पर भद्र का प्रहार किया सवद्यमान भद्रेण तस्मृत्तेज सा विवेश साम जग्राह तेज में स्थित हुआ वृत्तासुर अमित के प्रहार से पीड़ित उतण स्पर्शे थे तथा तत्र वज्रम अवासत जब वृत्ता सुनने वायु को भी व्याप्त करके उसके स्पर्श इस नामक विषय का अपहरण कर लिया तब शतक्रतु ने अत्यंत कु हो वहाँ उसके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया सवद्य महान वज्रेण तस्म अमित तेजसा आकाशम्राव जग्राह ततः वायु के भीतर अमित तेजस्वी वज्र से पीड़ित हो वृद्धासुर भाग आकाश में जा छिपा और उसके विषय को ग्रहण करने लगा आकाशे वृत्तभूते शब्दे च विशेषते शतुरभिक्रुद्ध त्र वज्रवास जब आकाश आकाशवृत्तासुर हो गया और उसके शब्द रूपी विषय का अपहरण होने लगा तब शतक्रतो इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वहाँ भी उस पर वज्र का प्रहार किया सवद्यम वज्रेण तस्मितेजसा विवेश जग्राह विषय तत आकाश के भीतर अमित तेजस्वी भद्र से पीड़ित हो वृद्धास इंद्र में समा गया और उनके विषय को ग्रहण करने लगा तथ्य वृद्ध गृह तोह स महान रथंतरेण तमता प्रत्यबोधयत था वृद्धासुर से गृहित होने पर इंद्र के मन पर महान भोछ आ गया तब ने रथंतर साम के द्वारा उन्हें सचेत किया तथा शतक्रतूरदृश्येन बद्रे ने ना शतक्रतू ने अपने शरीर के भीतर स्थित हुए भृत्तासुर को वज्र के द्वारा मार डाला ऐसा हमने सुना है इदम धर्ममक्रेरो मम प्रोक्तम धन निबोध जनातिप जनेश्वर यह धर्म संवत रह इंद्र ने महर्षियों को बताया और महर्षियों ने मुझसे कहा वही रहस्य मैंने आपको सुनाया है आप इसे अच्छी तरह समझें इत महाभारती आश्वेध के परमढ़ि अश्वेध परमढ़ कृष्ण धर्म संवाद एकादशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में श्री कृष्ण और धर्मराजिष का संवाद विषयक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ